देवी भागवत छठा स्कंध देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांग से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति तब क्रोध में भरे हुए वे है, है संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे आप सब लोग साधु पुरुष हैं ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं इसका रहस्य आप नहीं जानते हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे कूटनीति के विशेषज्ञ इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन ले बगुले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दम्भी हैं कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया हम इनके यजमान हैं हम महान कष्ट भोग रहे थे यह बात इनसे छिपी नहीं थी हमने थोड़े से पैसे तक मांगे किंतु उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है धन की इतनी सार संभाल करते रहे न इन्होंने कोई यज्ञ किया और न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ पा सके ब्राह्मणों का तो कर्तव्य यह है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करे विधि अग्नि और ध्रतों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग देना चाहता है अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मर कर उससे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संखयग्रस्त रहे